ओम वहन भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्वषा वह ओ शांति शांति हा जी पिछले प्रसंग में किसी कुछ पूछना है नहीं आगे बढ़े सूत्र संख्या 12 शंकते सूत्र द्वे दो सूत्रों के माध्यम से शंका प्रस्तुत की जाती है पूर्व पक्षी अपनी शंका को रखता है यानी अभी भी वो स्वीकार नहीं करता है पूर्व पक्षी कि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है यानी आत्मा को तो आगम से ही जाना जाता है ऐसा उसका आग्रह बोलिए देवदत्तो, देवदत्तो, देवदत्तो इति गतिपचारात शरीरे प्रत्ययः सूत्रार्थ लिखिएगा देवदत्त व जाता है, देवदत्त व यज्ञदत्त जाता है ऐसा व्यवहार शरीर में होने से ऐसा व्यवहार शरीर में होने से अहम ज्ञान शरीर का ही होना चाहिए हाँ जी क्या जी हाँ ये पूर्व पक्ष का सूत्र है ना पूर्व पक्ष की ओर से कहा जा रहा है ठीक है अच्छा दो सूत्र है ना इसमें एक और सूत्र संदिग्ध संदिग्धस्तु उपचार इस सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा इसलिए इसलिए दोनों में व्यवहार होने से दोनों में व्यवहार होने से संदिग्ध आपका कथन संदिग्ध है ऐसा लिख सकते हैं आपका कथन संदिग्ध है आत्मा का माना जाए अहम ज्ञान या शरीर का माना जाए यह संदिग्ध अन्य सूत्रो एक वाक्यता अस्ती इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है क्या एक रूपता है कहते हैं यद उत्तम अनवक्षम अहम देवदत्तो अहम यजुदत्ता इदुक्तम आपने ये जो कहा अन्वक्षम अहम्। ये तो आंकों के सामने हो रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है देवदत्तो हम यजदत्त अहम मैं देवदत्त हूँ मैं यजदत्त हूँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है ऐसा आपने जो कहा अहम शब्द आत्मनि प्रत्यक्षम तद न युक्तम ये जो अहम शब्द से जो आप कथन कर रहे हैं कि आत्मा में हो रहा है यानी आत्मा को हो रहा है ये प्रत्यक्ष तद युक्तम ये आपकी बात उचित नहीं है है ये तो ही यथा देवदत्त अहम यजदत्तोहम जैसे तो योकि जैसे देवदत्त अहम यजदत्तो अहम मैं देवदत्त हूँ मैं यजदत्तु हूँ ऐसा जो व्यक्ति कहता है तथा उसी प्रकार देवदत्तो गति यजदत्तो गति तू उपचरिये ऐसा भी व्यवहार होता है देवदत्त जाता है यजदत्त जाता है ऐसा भी व्यवहार होता है अब देवदत्त देवदत्त जाता है तो आत्मा थोड़ा जा रहा है शरीर जा रहा है वो ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी आत्मा तो जाता नहीं है ये तो शरीर जाता है तो हम कैसे माने ये शरीर का ज्ञान है आत्मा ज्ञान अहम ज्ञान या वास्तव में आत्मा को हो रहा है यह पूर्व पक्षी का कथन है ये गमन प्रत्यय ये तो जाने का ज्ञान हो रहा है गमन प्रत्यय गमन करने का जो ज्ञान व्यक्ति को हो रहा है साक्षात शरीर वर्तते ये तो शरीर में हो रहा है शरीरम ही गमन क्रियाया अधिकरणम ये जो जाने की जो क्रिया है उसका आधार अधिकरण तो शरीर है नहि आत्मा नत्मा वही शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है नी आत्मा आत्मा नहीं जाता है तथा उसी प्रकार से देंवदत्ते यदत्ते अहमती प्रत्यय कथम सैद आत्मनि कथम न शरीरे तथे उसी प्रकार जैसे शरीर जाता है तो शरीर जा रहा है आत्मा नहीं जा रहा है उसी के समान देवदत्त और यजदत्त में ये जो अहम इति प्रत्यय हो रहा है अहम का ज्ञान हो रहा है यह ज्ञान कथम से आद आत्मा यह आत्मा को हो रहा है ऐसा कैसे माने और कथम ना शरीरे शरीर को होता है ऐसा क्यों ना माने ये पूर्व पक्षी कथन है जैसे देवदत्त यजदत्त में अहमिति जो ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को वह ज्ञान आत्मा को हो रहा है यह कैसे जाने कथम ना शरीरे शरीर में हो रहा है ये क्यों ना जाने ये पूर्व पक्षी का कथन है यत क्योंकि स एष ये जो ज्ञान हो रहा है अहम वाला ज्ञान उपचार उभय ये दोनों प्रकार से उपचार हो रहा है यानी दोनों प्रकार से व्यवहार हो रहा है शरीर में भी हो रहा है और आत्मा में भी हो रहा है तो देवदत्ते अहम रूप देवदत्त में तो अहम रूप में हो रहा है और दूसरी ओर गमन रूप भी हो रहा है शरीर में शरीर गमन रूप शरीर में गमन के रूप में हो रहा है इसलिए संदिग्धस्तु जाता इस स्थिति में तो संदेह को तो उत्पन्न कर ही रहा है संदेह तो उत्पन्न होता ही है शरीर का माना जाए या आत्मा का माना जाए क्योंकि दोनों में ये लागू हो रहा है ये। कथम ही आत्म प्रत्यक्ष हो अहम प्रत्यय फिर उस स्थिति में कैसे हम आत्मा का प्रत्यक्ष माने इस अहम ज्ञान को क्यों ना शरीर को माना जाए ये संशय हो जाता है स्पष्ट हो गया अब समाधान समाधान करते हैं समाधते सूत्रकार समाधान करते हैं बोलिए अहमति प्रत्यगात्मनी भावात परत्र अभावात, अर्थांतर प्रत्यक्षः पहले भाष्य को देख लीजिएगा अहम प्रत्ययो बोधः स्व आत्मनिभावती अहम इति प्रत्य मैं हूं ये जो ज्ञान है ये जो बोध है स्व आत्मनि भवती ये आत्मा को होता है तस्मात इसलिए तथा और एक बात है परस्मे न भवती दूसरे में नहीं होता है यानी शरीर में नहीं होता है ये आत्मा को होता है हाजी साध्य नहीं है पहले सुनो पहले पूरा अर्थांतर प्रत्यक्ष क्योंकि अर्थांतर प्रत्यक्ष अर्थांतरमी आत्मा अर्थांतर को आत्मा है तत्प्रत्यक्षा उसको होने वाला ये प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष आत्मा को होने वाला प्रत्यक्ष न शरीर प्रत्यक्ष होने वाला प्रत्यक्ष नहीं है ठीक है शब्दार्थ तो समझ में आ रहा है पूरा पढ़ लीजिए उसके बाद पूछिएगा जो पूछना है कहते हैं शरीरम ही जड़म नहीं जड़े इति अनुभूतेर योग्यता तस्य अनुभूति अहमभूत तो कहते हैं ये शरीर का अहम प्रत्यय नहीं है शरीर को नहीं होता ये ज्ञान कभी नहीं हो सकता शरीर को क्यों शरीरम ही जड़म शरीर तो जड़ पदार्थ है न जड़े अहम इत अनुभूत योग्यता अस्थित शरीर में अहम अनुभूति करने की कोई योग्यता नहीं है क्यों नहीं है तस्य अनुभूति तुभूतिशून्यवाद शरीर के अनुभूति शून्य होने से वो कभी अनुभव नहीं कर सकता अगर अनुभव करता होता तो उसके लिए कह रहे हैं आत्मनिर्गते शरीरे अहम देवदत्त इति बहती न उत्था गच्छति तत्रम आत्मनिर्गते शरीरे, जिस शरीर में से आत्मा निकल गई है या निकल गया है सभी लोग बोलते हैं उस स्थिति में अहम देवदत्ता इति अनुभूति न वहां फिर वो नहीं कहता है मैं देवदत्त हूँ कुछ नहीं बोलता शरीर तो पड़ा है बल्कि सब लोग कहते इसको जलाओ जल्दी से जल्दी न उत्थाय गच्छती तत् शरीरम वो जो शरीर है वो उठ करके जाता भी नहीं है क्यों नहीं जा रहा है? अब क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए अहम ज्ञान जो हो रहा है वो शरीर को नहीं हो रहा है किसी और को हो रहा है अब वो नहीं है उस शरीर में ये कहना चाहते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आत्मा जो शरीर से अलग हो जाता है तो उसको का ध्यान होता है आत्मा से जब शरीर से जब आत्मा अलग होता है उस स्थिति में आत्मा को अहम का अनुभूति होती है आपका प्रश्न है नहीं होती है साधन में साधन के रहने पर होती है साधन के न रहने पर नहीं होती हाँ हो हो हो देखिए हो बात इतनी सी आपको समझना है कि ये नियम है कि शास्त्र इस बात को कहता है आत्मा बिना साधन के कुछ नहीं कर सकता ठीक है उसको पहले तो साध्य है आप तो ये मानते हैं ना आत्मा को तो मान ही रहे हैं यानी आगम से मान रहे केवल प्रत्यक्ष की बात नहीं मान रहे इधर उधर मत जाओ इधर उधर ही जा रहे हैं पहले इस बात को जानो कि पूर्व पक्षी आगमी कम कहा है वो आगम से जाना जाता है यानी आत्मा को तो स्वीकार करता है पूर्व पक्षी ऐसा नहीं की आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा है आत्मा ही नहीं है आत्मा होती ही नहीं है उसका ये सिद्धांत ही नहीं है प्रसंग तो यही चल रहा है ना कि आत्मा का प्रत्यक्ष यानी आत्मा का प्रत्यक्ष जान नहीं होता है या आत्मा को प्रत्यक्ष से जाना नहीं जाता उसको तो केवल शब्द प्रमाण से जाना जाता है ये प्रसंग है यानी वो आत्मा को स्वीकार कर रहा है नहीं नहीं जड़े ये तो नहीं रहा क्यों नहीं कट रहा है जब आप ये कहते हैं अहम ज्ञान शरीर को होता है तो अब क्यों नहीं हो रहा है नहीं आत्मा को होना चाहिए ये नियम नहीं होता है इधर उधर मत जाइए पहले इस बात को समझो कि अगर आप ये कहते हम तो कह रहे हैं आत्मा का है लेकिन वो आत्मा शरीर में जब रहता है तब होता है नहीं भी है, आत्मा आत्मा शरीर शरीर के के अंदर रहेगा, या आत्मा के अंदर रहेगा रहेगा या चलिए बोलिए तो जैसे मैंने कहा शरीर के अंदर आत्मा है हाँ ठीक आप शरीर से जब आत्मा निकला हाँ। तो आपने बोला कि शरीर में अहम नहीं रहता है हाँ। मेरा प्रश्न है कि जब आत्मा अलग हो गया हाँ। तो आत्मा में कौन सा अहम रहता है वो जानता है क्या कि मैं आत्मा हूँ इससे आप क्या कहना चाहते हैं इससे कह रहे जो उदाहरण दे रहे थे, तो दोनों पक्षों में जा रहे हैं नहीं अहम भाव रहे ये कारण नहीं है कारण यह है शरीर में है जब आत्मा आता है या यूं कहिए शरीर जब चहल पहल करता है उस स्थिति में ये जो अहम की अनुभूति हो रही है वो शरीर की हो रही है या आत्मा को शरीर में हो रही है प्रश्न ये चल रहा है ये प्रश्न नहीं है कि शरीर से अलग रहने पर आत्मा को भी नहीं होता इसलिए यह अहम अनुभूति आत्मा का नहीं है ये कोई प्रश्न ही नहीं है ये कोई समस्या ही नहीं आ रही है प्रसंग ये नहीं है कि शरीर से अलग होने पर आत्मा को नहीं होता इसलिए आत्मा का अहम अनुभव नहीं है ये प्रश्न नहीं चल रहा है प्रश्न तो ये चल रहा, नहीं चल रहा है आप अपनी तरफ से पूछेंगे तो उसका समाधान अलग है उसका समाधान यह है कि आत्मा तो शब्द प्रमाण लेंगे हर जगह तो प्रत्यक्ष थोड़ा होगा ये तो हम हम भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना कि हम ये नहीं कहना चाह रहा हर हर चीज का प्रत्यक्ष ही होता है हमारा सिद्धांत ही नहीं है हमारा यह सिद्धांत है जहां प्रत्यक्ष होता है वहां प्रत्यक्ष होगा जहां प्रत्यक्ष नहीं होता तो वह आगम से जानेंगे जहां आगम से भी नहीं जाना जाता हो या कोई आगम को नहीं मानता हो तो अनुमान से जानेंगे अगर फिर भी कोई चीज अनुमान से हर चीज अनुमान से नहीं जानी जाती है तो जो आगम को नहीं मानता उसको आगम मनवाएंगे ठीक है उसको मानना ही पड़ेगा अगर वो बुद्धिमान है बुद्धि है तो ठीक है कोई बात नहीं स्वीकार करेंगे भाई इसके पास बुद्धि नहीं इसलिए हम इसको समझा नहीं सकते ठीक है ना वो तो समझाना ही पड़ेगा हमको यानी जो नहीं मानता है तो अगर वो मानने की स्थिति उसके पास योग्यता है मानने की यानी उसके पास ऐसी बुद्धि है उसको समझाए जाने पर वो स्वीकार करेगा क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करके वो समझ सकेगा ऐसे व्यक्ति को हम समझाएंगे और जो बुद्धि हीन है तो ब्रह्मा भी नारंजी ऐसे व्यक्ति को तो भगवान भी नहीं समझा सकता है जो बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता जो बुद्धि है ही नहीं उसके पास में और ढीठ बन गया हो हाँ वो किसी को नहीं मानता हो ऐसे ढीठ व्यक्ति को भरतारी कहते उसको परमात्मा भी नहीं समझा सकता है तो उसको हम नहीं समझाएंगे लेकिन जो समझने की शक्ति में है उन सबको आगम प्रमाण स्वीकार करवाएंगे अगर वो आगम को नहीं मानता है और अनुमान को नहीं मानता है तो अनुमान को भी स्वीकार करेंगे प्रत्यक्ष को नहीं मानता है तो प्रत्यक्ष सारे प्रमाणों को स्वीकार करवाएंगे उससे तुरंत हार थोड़ा रहे हम हम नहीं नहीं उल्टी सीधी कैसे ये। जब जब प्रसंग ही नहीं है प्रसंग से आप विरुद्ध जाकर के आप करते अच्छा आप एक बात बताइए आत्मा शरीर से निकलता है तो वहां भी अनुभव नहीं करता है ठीक है मैं मानता हूं नहीं करता है तो ऐसा कह करके आप क्या कहना चाहते हैं अहम अनुभूति आत्मा का भी नहीं ये कहना चाहते है आत्मा की भी नहीं हो रही है शरीर की भी नहीं हो रही आत्मा उसको सिद्ध कैसे करेंगे इसको ऐसे ही सिद्ध करेंगे कि जब आत्मा शरीर में रह करके अहम की अनुभूति कर रहा है ना व्यक्ति तो अगर शरीर से निकल गया है तो इसका मतलब है शरीर की अनुभूति नहीं है तो सिद्ध हो रही है उसको यानी अगर अनुभूति शरीर की है ऐसा अगर कोई कहता है उस स्थिति का उत्तर हम दे रहे है भाई अगर शरीर का है तो अब क्यों नहीं हो रही है उसका क्या उत्तर देंगे आप पहले इसका उत्तर दीजिए बाद में उसके बारे में बता प्रश्न होगा अच्छा आप जो आपके प्रश्न आप में हाँ तो ठीक है तो उस उसमें हमारा उत्तर ये है ना आत्मा वहां पर ना करता हुआ भी उ अनुभव उसी को होता है उसी को होता है क्योंकि किसी को तो अनुभव होगा ना जड़ को नहीं होगा तो, तो चेतन को होगा तो अर्थापत्ति से भी सिद्ध होगा जड़ को अहम अनुभूति नहीं होती है ज्ञान की अनुभूति जड़ को नहीं होती है तो किसको होगी चेतन की होगी चेतन को होगी ये अनुभूति ये अर्थापत्ति से सिद्ध होगा इस अर्थापत्ति का आप खंडन भी नहीं कर सकते कर सकते तो बताइए पर प्रश्न है अब क्यों नहीं हो रही है आप जब चाहे तब करवाना चाहते हैं तो नहीं होगी ना उसको अहम अनुभव करने की स्थिति आने पर ही करेगा वो पर वो उसकी है जैसे आत्मा की इच्छा है आप चाहें जब चाहे तब इच्छा करे ऐसा नहीं होगा वो वो जब चाहेगा तब होगा यानी जब उसके अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तब वो करेगा क्योंकि जब तक साधन नहीं मिलता है आत्मा को तब तक कुछ नहीं कर सकता और इसको आप शब्द प्रमाण से ही स्वीकार करना होगा आपको अगर शब्द प्रमाण को नहीं मानेंगे तो आप कैसे स्वीकार कर पाएंगे बाकी अनुमान करेंगे कि भाई यह शरीर है इसमें आत्मा नहीं है या यहां पर कोई आत्मा है लेकिन आत्मा अगर है मान करके चलेंगे हाँ उसका भी कोई अनुमान आप अनुमान सिद्ध नहीं करोगे कहीं भी एक यहां आत्मा है ऐसा भी कोई अनुमान नहीं क्योंकि वहाँ कोई प्रत्यक्ष लिंग तो है नहीं आत्मा आत्मा है, आत्मा है, फिर भी वो अहम अनुभव नहीं कर रही है ऐसा कोई बता ही नहीं सकते आप उसके लिए तो आपको शब्द प्रमाण को स्वीकार करना होगा कि शब्द प्रमाण ये कहता है केवल आत्मा बिना साधन के कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता इसलिए शरीर के प्राप्त होने पर ही वो अनुभव करता है हाँ जी वहाँ करेगा मुक्ति में करेगा ये तो बद्ध आत्मा की बात इनकी बात है, के करता है। हाँ बिना शरीर का भी हम वो तो फिर वो साधी कहेंगे ना वो वो तो साधी हो जाएगा उनके लिए इसलिए उसकी चर्चा ना करते हैं हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं जब शरीर से हट गया है आत्मा तो वह नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा साधन नहीं साधन के होने पर ही कर पाता है ये शब्द प्रमाण कहता है उसके लिए हम प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे देंगे नहीं दे सकते जी जैसे यहाँ पर शरीर प्रत्यक्ष आत्म आत्म शरीर में ही जड़म है जड़म कहा आत्मा ही जड़ा नहीं जड़े अहम भावा जड़ में अहम अहंगा भाव होता नहीं है हो नहीं।, जैसे आत्मा में हो नहीं आत्मा को जड़ सिद्ध करिएगा ना किसी प्रमाण से सिद्ध करिएगा नहीं यहाँ तो यहाँ तो सभी सारी दुनिया मानती है ये जड़ है नॉन लिविंग थिंग है, है। मतलब कोई भी पदार्थ आपको दिख रहा है दिख रहा है ये सब जड़ है ये सभी स्वीकार करते हैं हाँ जी अगर आप आत्मा को जड़ मान रहे हो तो आपको जैसे यहाँ शब्द प्रमाण आत्मा को तो चेतन मानता है तो जहां शब्द प्रमाण की आवश्यकता है तो आएगा ना अब जबरदस्ती आप, आप यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण दो कहेंगे तो जहां नहीं होता है वहां कैसे देंगे वहां कैसे दे पाएंगे ठीक है नहीं जानने का सामर्थ्य तो है केवल साधन के ना होने कारण से वो अनुभव नहीं कर पा रहा है तो नहीं ये तो अर्थापत्ति से वैसे सिद्ध होगा जब शरीर का नहीं है तो जो बच्चा है वो चेतन ही है उसी का है वो तो अर्थापत्ति से तो सिद्ध हो ही जाएगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ठीक है हाँ अब आप पूछिएगा नहीं अनुभव होना चाहिए लेकिन वो अनुभव करने का सामर्थ्य उसमें कम है अनुभव करने का सामर्थ्य है लेकिन साधन उसके पास ऐसा नहीं है ताकि वो खुद अपने आप अनुभव कर सके उसी के लिए ईश्वर ने सारे साधन दिए ठीक है जैसे मैं यहां से चलकर के वहां अपने कमरे में जाना चाहूंगा अपने आप नहीं जा सकता यानी आत्मा अपने आप नहीं जा सकता उसके पास जाने का कोई साधन नहीं है इसलिए उन्होंने शरीर दिया और शरीर के माध्यम से जाता है शरीर के माध्यम से ही बोल रहा है यानी अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से देखना बोलना सुनना आदि क्रियाएं जो भी हो रही है ये सब आत्मा करता है हाँ पूरक ही हूँ मान सकते है, पूरक है यानी आत्मा जो है आ, बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकता तो आत्मा शरीर आत्मा के लिए शरीर साधन है अपने प्रयोजन की सिद्धि में शरीर साधन है हाँ जी हो गया आपका और किसी को हा जी नहीं तो आत्मा को तो स्वीकार किया ही जा रहा अहम अनुभूति को स्वीकार किया जा रहा है और आत्मा को भी स्वीकार करता है झगड़ा कर कर केवल इतना है कि आत्मा का ज्ञान केवल शब्द प्रमाण से होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता है ये झगड़ा है।, तो है, है, तो तो है नहीं शरीर जाता है ऐसा जो बोला जा रहा है ये ये कथन तो सामान्य रूप से ठीक है सामान्य रूप से तो ठीक है शरीर तो जा रहा है लेकिन शरीर ही केवल नहीं जा रहा है ना शरीर के साथ आत्मा भी जा रहा है और ये जाने की प्रेरणा किसने की है शरीर थोड़ा जाने की प्रेरणा करेगी करेगा मतलब ये मोबाइल यहां रख दीजिए इसमें कोई ऐसी आ, स्थिति नहीं है कि यह सोचे कि मैं जाऊं यहां से चल करके ये नहीं जा सकता मैं जा सकता हूं इसका मतलब शरीर नहीं जा रहा है मेरे कारण से शरीर जा रहा है मुंह ठीक है प्रत्यक्ष से शरीर कहीं दिख रहा है जाता हो तो शरीर दिख रहा है लेकिन आपको यह भी समझना होगा ना कि क्या ऐसा कोई शरीर जा सकता है अगर शरीर जाता है तो ये जिसमें जिसको हम आत्मा नहीं है बोलते वो शरीर पड़ा है वो क्यों नहीं जा रहा है इसका मतलब इस शरीर में कोई और भी चीज है जिसके कारण से ये शरीर जा रहा है ऐसा अनुमान होगा ना आपको यानी आपको ये नहीं बताया गया है कि इसके अंदर आत्मा है ठीक है आप किसी को जाते हुए देख रहे हैं ठीक है तो अरे ये जा रहा है और किसी को जाते हुए नहीं देख रहे हैं। ये क्यों नहीं जा रहा है ये क्यों जा रहा है इसके जाने के पीछे कोई तो कारण होगा ना उसके ना जाने के पीछे कोई तो कारण है तो उस कारण को जब पकड़ोगे तो आपको वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा तत्व मिलेगा जो ये जाने की प्रेरणा करता है तब जाके शरीर जा रहा है और जो भी प्रेरणा करने वाला है वो आत्मा है इसलिए केवल शरीर ही नहीं जाता है शरीर के साथ कोई और है जो उसमें जो शरीर को ले जा रहा है वहां ऐसा समझना चाहिए ठीक है स्वस्थ हो गए आप क्या पूछना चाहते हैं ठीक है जब विद्युत है जी से दिखाई नहीं लेकिन हो सकता है इसी शरीर के आत्मा को है। ठीक है। जी जी चले हम आगे सूत्रार्थ हो गया हाँ सूत्रार्थ लिखिएगा तो। हाँ जी कौन सी हाँ ये, तो। ये कहते हैं शरीरम ही जड़म नहीं जड़े अहम इति अनुभूते है योग्यता शरीर में अहम की अहम को अनुभव करने की योग्यता नहीं है क्यों नहीं है तो कहते हैं तस् अनुभूति शून्यवास शरीर में अनुभूति करने का सामर्थ्य ना होने से यानी शरीर अनुभूति से शून्य है या ज्ञान से शून्य ऐसा भी कह सकते आत्मनिर्गते शरीरे अहम देवदत्ता इति अनुभूति न बहुती जिस शरीर में आत्मा नहीं है ऐसा शरीर जहां पर हो वहां मैं देवदत्त हूं या मैं यज्ञ दत्त हूं ऐसी अनुभूति नहीं हो सकती और न ही वह शरीर उठकर के जा सकता है ये इसका अभिप्राय है सूत्रार्थ लिखिएगा अहम यह जो अनुभूति है अहम यह जो अनुभूति है यह आत्मा में होने से यह आत्मा में होने से शरीर में ना होने से शरीर में ना होने से आत्मगुण मानना चाहिए या आत्मा का प्रत्यक्ष मानना चाहिए पुनः शंकते हा जी जीर तो तो जी तो हम्म नहीं।, नहीं।, तो नहीं, नहीं, नहीं, नहीं ये तो है नत्येगात्मा नहीं भवत प्रत्येक आत्मा को ये होने से ये हेतु ही है हेतु ही है शरीर में ना होने से परत्र अभाव शरीर में कभी ना होने से आत्मा में होने से ये आत्मा का ज्ञान है शरीर का नहीं ठीक है शंकते पुनः शंकते दुबारा पूर्व पक्षी शंका प्रस्तुत करता है बोले देवदत्तो गच्छति इति उपचारात अभिमानात, तावत शरीर प्रत्यक्षो अहंकार संदिग्धस्तुचारूत्र इन दोनों सूत्रों में एक पक्षता देवदत्त इति यथा यथाउपचर्य शरीरे व्यवह्रिय देवदत्त जाता है इति ऐसा यथा यथाउपचर्य शरीरे जिस प्रकार से शरीर में व्यवहार होता है उपचर्यता कोई खोला है व्यवहारिय व्यवहार होता है जिस प्रकार से देवदत्त जाता है ऐसा शरीर में व्यवहार होता है तथा ही वैसा ही अहंकार अहंकार अपि अहंकार भी अहंकार का मतलब अहम् मैं मैं ये ज्ञान भी तो कलु अभिमन्य शरीरे शरीर अहम का ज्ञान भी शरीर में होता है जैसे देवदत्त गच्छती देवदत्त जाता है जैसे शरीर में व्यवहार होता है ऐसे ही अहम की अनुभूति शरीर में भी होती है शरीर को ही व्यक्ति कहता है जैसे अहम गौर अहम कृष्ण अहम स्थूल अहम कृष ये अहम जो ज्ञान है ये शरीर को हो रहा है ये पूर्व पक्षी का कथन है पकड़ में आ रहा है अहम गौरा मैं गौरा हूं अहम कृष्ण मैं काला हूं तो ये जो मैं जो है वो काला किसको कह रहा है शरीर को कह रहा है आत्मा को थोड़ा कह कहा जा रहा है तो ये अहम जान किसको हो रहा है शरीर को हो रहा है ऐसा ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है ये आप मान रहे हैं ये, ये ये ये सिद्धांती के पक्ष में आत्मा को हो रहा है पूर्व पक्षी के पक्ष में वो कहता है ये शरीर को हो रहा है ये अहम किसको कह रहा है गोरे को कह रहा है ना हाँ तो, तो शरीर को हो रहा है यहां पर आत्मा को थोड़ा हो रहा है शरीर कह रहा है पूर्व पक्षी, पूर पक्षी की दृष्टि से पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखना है ना हमको पूर्व पक्षी का सूत्र है ना पूर्व पक्षी कहता है कि ये अहम ज्ञान शरीर को होता है उसका पक्ष तो ये है क्योंकि मैं गोरा हूं मैं काला हूं मैं नाटा हूं मैं लंबा हूं मैं मोटा हूं मैं पतला हूं तो शरीर को कहा जा रहा है ना तो शरीर ही कह रहा है यहां पर ये इसका पूर्व पक्षी का कथन है तो उससे क्या आपत्ति आ रही है दोनों पक्षों में द्रव्य उसमें कोई आपत्ति नहीं है द्रव्य का द्रव्य कहकर के आप क्या कहना चाहते हैं यहां नहीं नहीं नाम का झगड़ा नहीं आत्मा अलग चीज है अलग द्रव्य है और शरीर अलग द्रव्य है नाम का झगड़ा नहीं है यहाँ पर नाम के साथ साथ में द्रव्य का भी झगड़ा है मतलब पूर्व पक्षी आत्मा ज्ञान जो है ये शरीर का धर्म बता रहा है शरीर का गुण बता रहा है और सिद्धांती अहम ज्ञान जो है ये आत्मा का धर्म बता रहा है तो बहुत अंतर है ना दोनों में यानी अहम ज्ञान गुण शरीर का है अहम रूपी ज्ञान गुण शरीर का धर्म है ये पूर्व पक्षी का कथन है सिद्धांत कथन है अहम ज्ञान रूपी गुण जो है ये आत्मा का धर्म है तो अंतर है ना दोनों में ही। अंता ही। अंता ही। आ, थोड़ी देर के लिए कही मान लीजिएगा कि नहीं मान रहा है मतलब नहीं मानता का मतलब है वो मानता तो है आगम से मानता है प्रत्यक्ष से नहीं मानता हाँ। प्रत्यक्ष को लेकर के तो झगड़ा चल रहा है प्रारंभ से एवं गमनम इहंकारो शरीरे प्रवर्तते पुरपक्षी कहना चाहता है एवं इस प्रकार से गमनम इवा जाने की क्रिया के समान अहंकारो अपि अहंकारों अहम अनुभूति भी शरीरे वर्तते शरीर में ही होता है तस्मात् अहंकार इसलिए वह शरीर ही अहंकार वाला है यानी वह शरीर ही अहम की अनुभूति करता है इसलिए शरीर प्रत्यक्ष उपलब्धते शरीर में ही इसका प्रत्यक्ष होता है ऐसा उपलब्धते उपलब्ध होता है सिद्ध होता है उपलब्धते का मतलब सिद्धे ये शरीर का ही प्रत्यक्ष है शरीर में होने वाला प्रत्यक्ष है ऐसा उपलब्ध सिद्ध सिद्ध होता है हाँ शरीर में ही तो वो ही भी लगाने में भी कोई आपत्ति नहीं है मतलब यहाँ वैसे ही का अर्थ केवल अर्थ में भी आता है और विशिष्ट नहीं नहीं मैं केवल अर्थ में नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे को भी पता है संदिग्ध वाला सूत्र वो तो पूर्व पक्षी शरीर को ध्यान में रख करके चल रहा है ना इसलिए मैं ही शब्द का प्रयोग करता हूं हाँ जी तस्मा खलु उक्तो हेतु अहंकार प्रत्येगात्मनी अब वो कहता है इसलिए इसमें ही देखिए ही जो बोला जा रहा है वो उसको ध्यान में रख कर के बोला यानी शरीर में होता है शरीर में ही होता है पूर्व पक्ष की दृष्टि से शरीर में ही होता है ये उसका पक्ष है, में होता है, पक्ष है। केवल नहीं है यहां या, यहाँ जो ही शब्द है ये विशिष्ट विशेषता को बताने के लिए है अब ही शब्द जो है उस पूर्व के अनुसार मैं बता रहा हूँ पूर्व शरीर में ही मानता है निया निया अगर फिर भी आप आत्मा में मानते हैं तो ठीक है आत्मा में भी होता है शरीर में भी होता है तो दोनों पक्ष में जाता है ऐसे ही, ही मानेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं यानी ही लगाने से केवल ही अर्थ होता है ऐसा नियम नहीं है ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे मैं बोल रहा हूं ना तो उनको मेरे ही शब्द से उनको परेशानी हो रही है नहीं हटा हटा भी सकते नहीं भी हटा सकते क्योंकि ही का अर्थ केवल अर्थ ही नहीं है ना नहीं, कर रहे तो नहीं है नहीं। फिर वही बात है अगर मैं ही बोल भी रहा हूँ ही का अर्थ केवल अर्थ नहीं ले रहा हूँ तो आपको आपत्ति क्या हो रही है अगर मैं केवल ही का अर्थ केवल अर्थ में प्रयोग करूंगा तब आपको आपत्ति करनी चाहिए ये मैं कहना चाह रहा हूँ आप मेरे को मेरे ऊपर बयान थोड़ा लगा सकते आप शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते है ये तो वक्ता के वक्ता की स्वतंत्रता है मतलब वो ही अर्थ केवल अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि ही अर्थ केवल अर्थ में भी होता है और नहीं भी होता है मतलब उसके महत्व को बताने के लिए भी होता है यू कहना चाहिए तस्मात्लिए यह खलु उक्तो हेतु अहंकार प्रत्येगात्मनी आपने जो हेतु बताया है अहम की अनुभूति की प्रत्येगात्मनी प्रत्येक आत्मा को होता है ऐसा जो आपने बताया भवतु प्रत्येगात्मनी अपी प्रत्येक आत्मा को हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है परंतु शरीरे अपी तु भवती शरीर में भी होता है ठीक है हंस क्यों रहे हैं आप वो ही पर जा रहा होगा ना आपका दिमाग ठीक है कोई बात नहीं कहते हैं परंतु शरीरे अभी भवति शरीर में भी तो होता है तस्मात इसलिए उपचार संदिग्ध इसलिए आपका यह व्यवहार जो है संदिग्ध वाला है स एशा उभयविधो व्यवहार वह यह जो व्यवहार है वह दो प्रकार से हो रहा है अहमिति प्रत्यय से प्रत्यगात्म शरीर ये जो अहम की अनुभूति है ये अनुभूति अहमिति इति प्रत्य अहम वाला जो अनुभव है ये प्रत्येगात्मी शरीर में भी और आत्मा में भी दोनों में हो रहा है विद्यमान दोनों में विद्यमान होने से यानी शरीर में भी विद्यमान है और आत्मा में भी विद्यमान है उस स्थिति में संदिग्ध ज्यादा संदेह उत्पन्न तो करेगा क्वास्तविक क्वा क्वा अवास्तविका इतिहा हाँ ये विप्रतिपत्ति है संदिग्ध है कि यह अहम अनुभूति किसकी वास्तविक माना जाए और किसकी अवास्तविक माना जाए यानी आत्मा की वास्तविक अनुभूति माना जाए या शरीर की वास्तविक अनुभूति माना जाए किसकी माना जाए और किसकी ना माना जाए ये प्रश्न है सूत्रार्थ देवदत्त जाता है देवदत्त जाता है इस व्यवहार के समान देवदत्त जाता इस व्यवहार के समान अहम अनुभूति भी अहम अनुभूति भी शरीर में होने से हमानुभूति भी शरीर में होने से उसे शरीर का धर्म मानना चाहिए सोलह में सूत्र का अर्थ यदि यदि दोनों में होता है यदि दोनों में होता है तो संदेह को उत्पन्न करने वाला बनेगा ठीक है, समाधत्ते इसका समाधान करते हैं बोलिएगा नतु तो शरीर विशेषात यजदत्त विष्णुमित्र यो ज्ञानम विषयः। भाष्य को देखिएगा शरीर भेदात शरीर भेद से यानी अलग अलग शरीरों से उसी को खोल के स्पष्ट कर रहे हैं शरीर भेदम प्राप्त शरीर भेद को प्राप्त होकर यानी अलग अलग शरीरों को प्राप्त होकर यज्ञत विष्णुमित्रो ज्ञानम विषय यज्ञ और विष्णुमित्रों को यह ज्ञान रूपी विषय होता है न खलू भवती शरीर को नहीं होता है नहीं यज्ञ और विष्णुमित्र इन दोनों को ज्ञान रूपी विषय यानी ज्ञान को यहां पर विषय बताया ये जो ज्ञान रूपी विषय हो रहा है ये यज्ञ और विष्णुमित्र को हो रहा है ज्ञान रूपी विषय एक ही बात कही विषय रूपी भी ज्ञान कह सकते हैं ना।, ना जी मैं ये कहना चाह रहा हूं शरीर के भेद होने पर या शरीर के भेद होने से यज्ञ और विष्णु इन दोनों को जो ज्ञान रूपी ये विषय हो रहा है एक जैसा होता है न खलु भवती और आत्मा शरीर को नहीं होता है ऐसा अहम अनुभूति जो है यज्जदत्व और विष्णु मित्र ये दो उदाहरण के रूप में दिया है अगर सब दस लोगों को रखो सब लोग दस लोगों को एक जैसी अनुभूति होती है अहम की अनुभूति शरीर को ऐसा नहीं होता है ना खलु भगवती शरीरे ऐसा ध्यान कर लीजिएगा क्या नहीं लग पा ये कहना चाह रहा हूं शरीर भेदा शरीर के भेद होने से अलग अलग शरीर के होने से हाँ खड़े नहीं मतलब अलग अलग लोग हैं ठीक है चीके? तो अलग अलग शरीरों को प्राप्त होने वाला ये जो अहम अनुभूति है यज्ञदत्त विष्णुमित्रयो, यो यज्ञदत्त और विष्णुमित्र इन दोनों को ज्ञान जो है ये एक जैसा होता है अहम ज्ञान दोनों को एक जैसा होता है न खलू शरीर बहुत शरीर में ऐसा नहीं होता है कर लो प्रसंग शरीर का ही चल रहा है इसलिए वो लिखा नहीं है न खलू बस केवल इतना ही कहा अर्थात शरीर है न बहुती स्पष्ट हो रहा है आगे भाष्य स्पष्ट करके समझा रहे हैं उसको पढ़ लीजिएगा पहले वो कहते हैं यजदत्त विष्णुमित्रयो ज्ञान विषयो अहम सुखी दुखी जाने अहम इच्छामी वा इत्यादि ज्ञान विषय यजदत्त विष्णुमित्रो यजदत्त और विष्णुमित्र को ये जो ज्ञान रूपी विषय है यानी विषय रूपी ज्ञान है ये जो ज्ञान हो रहा है कैसा ज्ञान हो रहा है अहम सुखी मैं सुखी हूं अहम दुखी मैं दुखी हूं अहम जाने मैं जानता हूं अहम इच्छा मी मैं इच्छा करता हूं इत्यादि ज्ञानम विषय। हाँ जी यानी मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं जानता हूं मैं इच्छा करता हूं इत्यादि जो ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान शरीर भेदम शरीर के भेद होने पर भी हो रहा है एक जैसा ही यानी अलग अलग शरीरों में शरीरों के भेद होने पर भी एक जैसा ही ज्ञान हो रहा है सबको पकड़ में पकड़ना परंतु शरीर से गौरत्व कृष्णत्वादीक नैव भवति परंतु शरीर को गौरत्व कृष्णत्व आदि जो ये गुण है ये एक जैसा नहीं होता है अलग अलग शरीरों में मतलब जैसे मेरे को अहम गोरा है ऐसे ही बाकी सब लोग मैं भी गोरा हूं ऐसा नहीं बोल सकते गौरापन जो है ये सब लोग मैं गोरा हूं मैं गोरा हूं ऐसा नहीं बोलते इससे क्या पता लगता है इसे ये पता लगता है कि इसका शरीर ये जो गौरापन है शरीर का धर्म है ये आत्मा का धर्म नहीं है अगर आत्मा का धर्म होता तो सबको एक जैसे ही होता अनुभव भाई जैसे मैं सुखी हूं मैं अनुभव करता हूँ ना आप भी ऐसे ही करते हैं मैं सुखी हूं ऐसे सारे मनुष्य ऐसे ही करते हैं तो यहाँ आत्मा मैं सुखी हूं अनुभव करता है अगर ये मैं सुखी हूं ये ये अनुभूति शरीर का धर्म होता ठीक है तब मैं गोरा हूं ये भी शरीर का धर्म है मतलब आत्मा का है आत्मा ही शरीर है अगर ऐसा मानते हैं तो मैं गोरा हूं मैं गोरा हूं सब लोग बोलते नहीं पकड़ में आ रहा है नहीं दस लोग नहीं दो गोरे नहीं है वो कैसे कहेंगे पर मैं सुखी हूं सब लोग बोलते हैं ना सभी लोग एक जैसे ही अनुभव करते एक जैसा ही अनुभव होता है सबको और नहीं समझ में आ रहा है आप मैं सुखी हूं अनुभव करते नहीं करते कभी कभी तो करते होंगे ना पूरे जीवन में एक बार तो किया होगा तो जैसे आप अनुभव करते हैं वैसे मैं भी करता हूं दोनों में कोई अंतर नहीं है एक जैसी अनुभूति हो रही है ठीक है ना तो ऐसा ही मैं गो रहा हूं ये भी अनुभूति सबको एक जैसा होना चाहिए नहीं वो क्यों करेंगे जब ये जो अहम अनुभूति शरीर का है तो सबको एक जैसा हो रहा है तो ऐसे ही मैं गो रहा हूं यह अनुभव भी सबको एक जैसा होना चाहिए तो तो जैसा हाँ सबको होता है अहम सुखी असमी सबको होता है अनुभवी पहले, पहले इस बात को जानिए जब वो सुखी है जब कभी भी सुखी हूं तो एक जैसे अनुभव होगा ना जैसे मैं सुखी हूं अनुभव करता हूँ आप भी सुखी अनुभव करते हैं जब भी हो उसी समय नहीं कह रहे हैं नहीं, तो बदलता नहीं है याद रखना नहीं नहीं नहीं वो जो गोरापन शरीर का धर्म है ना शरीर का धर्म है ना तो सभी शरीरों को एक जैसे ही होना चाहिए अच्छा चलो गोरापन को छोड़ दीजिएगा अगर सुखी हूं ऐसा अगर शरीर का धर्म है तो सारे लोग सुखी होने चाहिए सारे लोग सुखी नहीं होते दुखी हो तो सारे शरीर को सुखी होना चाहिए तो हाँ शरीर का धर्म हो तो नहीं आत्मा के धर्म है तो आत्मा के अलग अलग गुण है ना नहीं शरीर के अलग अलग गुण होते हैं वो वो तो सही है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ये जो कहना चाह रहे हैं कि शरीर के भेद होने पर भी अहम सुखी अहम दुखी अहम सुखी है तो सब लोगों को दुखी दुखी का अनुभव होता है जितने भी दुखी लोग हैं शरीर अलग अलग होने पर भी उनको एक जैसी अनुभूति होती है एक जैसी अनुभूति होती है मान लीजिए दस लोग है और दस लोग दुखी है ठीक है तो सबको दुखी दुखी अनुभव हो रहा है मतलब जैसा दुखी हूं मैं अनुभव करता हूं वैसा दुखी आप लोग भी अनुभव करेंगे जब भी आप दुखी होंगे वैसे अनुभव करेंगे जैसे मैं करता हूँ ज्यादा बात नहीं चल रही कम ज्यादा की प्रश्न नहीं है मतलब दुख की अनुभूति एक जैसी होती है ना आत्मा एक जैसी है तो सबको एक जैसी अनुभूति होंगी ना ठीक है ना तो ये आत्मा होने वाला अनुभव है शरीर को होने वाला अनुभव नहीं है अगर शरीर को होने वाला अनुभव हो तो फिर यह स्थितियां नहीं आएंगी अलग अलग स्थितियां नहीं होंगी ये कहना चाहते एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए फिर आपको समझ में आएगा शरीरस्य गौरत्व शरीर से गौरत्कृष्णी आश्रित नवती गोरेपन को कालेपन को आश्रय करके ऐसी अनुभूतियाँ नहीं होंगी यदि ही अहम सुखी दुखी इच्छा इतमादि जानम गुणा शरीरस्य, कहते हैं यदि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं इच्छा करता हूँ इत्यादि ये ज्ञान गुण शरीर के होते तो शरीर, शरीर, तो शरीर भेदमाश्रित शरीर के भेद को आश्रय करके गौरशरीरवेवत्त गोरे शरीर वाले देवदत्त को सदा सुख अनुभूतियां भवितव्यम उसको सदा सुख की अनुभूति होनी चाहिए पकड़ में आ रहा है यानी सुख मैं सुखी हूं यह सुखी कौन है शरीर है अगर ऐसा आप मानते हैं तो जैसे गोरा शरीर वाले को सदा गोरे शरीर का अनुभव होता है ठीक है ना तो ऐसे ही उसको सदा सुख का अनुभव होना चाहिए क्योंकि सुख जो है उसका धर्म है शरीर का धर्म है नहीं पकड़ में आ रहा है मतलब इसका धर्म है काला तो सदा ये काला ही हो रहेगा कभी गोरा कभी आ, कोई, कोई कभी कोई कलर थोड़ा होगा इसका धर्म है काला तो काला ही सदा रहेगा जैसे शरीर का धर्म है गोरा मैं सांवला हूं तो मैं सदा सांवला ही दिखूंगा तो ऐसे ही सुख शरीर का धर्म है तो उसको सदा सुख का अनुभव होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता है सदा सुख का अनुभव उसको कभी सुख का अनुभव होता है कभी दुख का अनुभव होता है कभी पता नहीं क्या होता है अलग अलग अनुभूतियां होती है इसका मतलब ये सुख ये दुख ये जो अनुभव हो रहे हैं ये शरीर को नहीं हो रहे हैं किसी और को हो रहे हैं जिसको भी हो रहे हैं वही आत्मा है ये कहना चाहते फिर आगे कह रहे हैं देखिएगा तथा था परंतु शरीर को ऐसा अनुभव नहीं होता है गौरव सुखिं दुखीन चुभवती आत्मन आत्मा तस्माह सुखी दुखी इच्छा ये ज्ञान गुणों न शरीरस्य। कहते हैं गौरव सुखिं च मतलब मैं गौरा हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये जो अनुभूतियाँ हैं आत्मानम ये आत्मा को होने वाली अनुभूतियाँ हैं शरीर को होने वाली अनुभूतियाँ नहीं हैं तस्मात इसलिए अहम् सुखी मैं सुखी हूं अहम् दुखी मैं दुखी हूं अहम् इच्छा मैं इच्छा करता हूं इति एवं ज्ञानम गुना इस प्रकार की ये जो ज्ञान गुण है न शरीर ये शरीर के गुण नहीं है नहीं नहीं वो नहीं वो तो भ्रांति से कहता है और एक बात कही जा रही है अथ अच्छा और, और एक बात है यथा शरीर गुना रूपा तू शरीरे स्थिरा भवंती जैसे शरीर के गुण रूप आदि गुण हैं वो शरीर में स्थिर रहते हैं वो बदलते नहीं परंतु सुख दुख आदय वस्तु पर अनुभूंते सुख दुख ज्ञान ये सारे गुण जो है ये बारी बारी से अनुभव में आते हैं पर्यायन का मतलब बारी बारी से यदि सुख दुख आदि गुण शरीर के होते तो सदा अनुभव होने चाहिए जैसे रूप का सदा अनुभव होता है वो गोरा है तो सदा गोरे का अनुभव करता है काला है तो सदा काले का अनुभव करता है अगर सुख भी शरीर का होता तो सदा सुख का अनुभव करता हो जी, वो रूप ही तो रंग है और क्या है रूप ही तो रंग है मैं काला हूं तो काला क्या रूपी तो है और क्या है काला क्या चीज है तो फिर फिर आप कैसे कह रहे हैं वो, वो रूप ही है पर जी विचार तो करके हाँ तो विचार करके कही गई अब विचार करके थोड़ा कही जा रही अगर ये आत्मा का गुण होता तो रूप के समान इसका भी सदा अनुभव होना चाहिए उसी का गुण है तो गुण गुणी से अलग थोड़ा रहेगा सदा रहेगा उसके साथ में पकड़ में आ रहे हाजी हाँ हाँ आज उसी का चल रहा है उत्तर हाँ तो हाँ का हो में चाहिए चाहिए प्रश्न है कि फिर तो आत्मा भी लगना यही चीज आत्मा में भी लगनी चाहिए कि फिर तो आत्मा का अगर है तो आत्मा को भी चाहिए नहीं नहीं नहीं वो उसका उत्तर मैं ही दूंगा पहले एक बार पढ़ लो दिया है वो तो आत्मा में तो पर्याय से ही होते हैं उसमें तो कोई बात नहीं है हाँ जी हाँ जी कदाचित नहीं पर्याय न भवन अनुभूंत जो कह रहे हैं ना ये पर्याय अनुभूंत जो बोला जा रहा है ये श, शरीर को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है यानी शरीर में बारी बारी से अनुभव में हो रहे हैं इसका मतलब ये अनुभूतियां शरीर की नहीं है किसी और की है ये कहना चाहते हैं अगर शरीर की अनुभूतियां होती तो पर्याय से नहीं होने चाहिए लगातार होने चाहिए ये इसका अभिप्राय है इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं ये कहते हैं देखिएगा अथच यथा शरीर गुणा रूपादयस्तु शरीरे स्थिरा बवंती जैसे शरीर के गुण रूपादि ये शरीर में स्थिर रहते हैं परंतु सुखादय स्तु पर्याय परंतु सुखादि गुण जो है बारी बारी से अनुभव में आते हैं किसमें शरीर में पहले तो सुनो जो शरीर के मान करके जो चल रहा है ना जो व्यक्ति पूर्व पक्षी अगर शरीर के है तो ये बारी बारी से क्यों अनुभव में आ रहे हैं ये कहना चाहते हैं कदाचित सुखम कभी तो सुख का अनुभव करता है कदाचित दुखम कभी दुख का अनुभव करता है कदाचित इच्छा कभी इच्छा करता है कदाचित कभी द्वेश कभी करता है ते एते, एते पर्याना न अनुभूरन ये, ये सारे के सारे गुण यदि शरीर के होते तो बारी बारी से अनुभव में नहीं आने चाहिए सदा अनुभव में आना चाहिए हाँ जैसे रूप, आ, जैसे रूप। जैसे रस जैसे गंध ये सब हाँ जी नहीं नहीं। ऐसा ऐसा है वो थोड़ा सा परिवर्तन हरास है वो बदलता नहीं वो हरास अलग चीज है बदलना अलग चीज है बदलने का मतलब है वो गोरा रूप जाकर के काला रूप आ गया ऐसा नहीं होता है उसमें हरास होता है मतलब जैसे आपने ये ये इसको व्हाइट सीमेंट लगाया वाइट चूना लगाया, है अब ये बदल करके काला थोड़ा होता है ये इसमें हरात होता है यानी उस सफेदपन में थोड़ी थोड़ी कमी हो रही होती है वो वो लाइट बनता जाता है व्यवस्था के अनुसार गोरा वर्ण काला नहीं बनता है गोरा ही रहता है लेकिन वो गोरापन कम होता जाएगा यानी हरास होता है उसमें हरास होना अलग है और बदलना अलग चीज है ना जी वो बदलता उसके लिए परमात्मा ने अलग व्यवस्था की है वो अलग व्यवस्था है उसमें स्पष्ट हो गए ये कहना चाह रहे हैं मुनि जी डील है तो सूत्रकार की बात है तो कौन सा हल्का है इसमें ये बताइए क्या हल्का है इसमें हल्कापन क्या है इसमें नहीं हल्कापन क्या है वो आपको बताना पड़ेगा ना केवल कथन करने से क्या बात होगी इससे इससे इसके अलावा और क्या हेतु होगा ये इतना बढ़िया सशक्त हेतु है आ? और इसको हल्का हेतु बता रहे हो अगर उसका रूप जैसे रूप उसका गुण है तो वो सदा वो रूप वैसा ही रहता है बदलता थोड़ा है कभी नहीं बदलता उसका रूप पर यहाँ तो बदल रहा है सुख बदल रहा है दुख बदल रहा है ज्ञान बदल रहा है इच्छा बदल रही है द्वेश बदल रहा है सब बदल रहे हैं और और और तो और घड़ी घड़ी में बदलते हैं क्षण क्षण में बदलते हैं थोड़ी अभी तो आप बड़े खुश हो रहे थे दो मिनट में बड़े दुखी हो रहे हो अगर ये सुख आपका शरीर का गुण है तो बस सुख चलता रहना चाहिए आपका पर ऐसा नहीं होता इससे सशक्त उदाहरण और क्या दे सकते हैं आप कहते हैं ये ढीलाढाला उदाहरण है ये ढीला ढाला उदाहरण है जी देखिए वो अलग परिवर्तन है वो तो आपने बाल हटा दिया वहां से वो एक अलग चीज है वो चिन्ह है वो तो अलग है जो हटाने योग्य है उसी को हटा रहे हैं ना अब ऐसे गोरापन को थोड़ा हटा रहे हो आप देखिए प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हो उससे उससे क्या सिद्ध करते हैं फिर वही रहेगा ना जो आपने किया वही रहेगा जैसे आपने प्लास्टिक सर्जरी किया है यानी उसके गुण को वहां से हटाकर के दूसरे गुण को स्थापित किया और जिस गुण को स्थापित किया वो भी स्टिल है ना वो थोड़ा बदलता है फिर बात तो वही है ना पर यहां तो बदल रहा है इसका मतलब है सुख दुख ये जो अनुभव हो रहे हैं ये शरीर को नहीं हो रहे किसी और को हो रहे हैं जिसको हो है रहे वही आत्मा है ये कहना चाहते हैं आगे चलिए तथा यदि ज्ञानम विषय शरीर तर्री शरीरस्य रूपादि तरी शरीरगुना शरीर ग्रीय यहां नेत्रदिंद्रिय ग्रीयते तथा ज्ञान गुणों की शरीर ग्रीय तथा इंद्रियन ग्रीयेत न ग्रीये च ग्रीयते एक अलग हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है तथा और यदि ज्ञान विषय शरीर से सी ज्ञानूपी विषय शरीर का गुण होता तरी तब जैसे शरीरस्य रूपादि रूपाधि शरीर के रूपादि गुण शरीरे गृहमाने शरीर को ग्रहण करने पर जैसे नेत्रादि भी इंद्रिय गृहंते नेत्रादि इंद्रियों से उसके गुण भी गृहित होते हैं यानी शरीर का ग्रहण शरीर को ग्रहण करने पर उसके गुण भी उन्हीं इंद्रियों से गृहित होते हैं तथा उसी प्रकार ज्ञानम गुणों अपी शरीर गृह माने शरीर को ग्रहण करने पर शरीर को जानने पर ज्ञान गुण भी ग्रहण हो जाना चाहिए और कैसे होना चाहिए तथे वह इंद्रिय न गृह था उसी इंद्रिय से गृहित होना चाहिए जिस इंद्री से शरीर गृहित हो रहा है उसी इंद्री से ज्ञान गुण भी गृहित होना चाहिए आ, वो वो एक ही बात है उससे भी कह सकते उसी प्रकार इंद्रियों से भी कह सकते लागू हो रहा है ना वो उस, उसी को अर्थ ले लो ना जैसे शरीर नेत्र इंद्रिय से गृहित होता है तो उसका ज्ञान भी नेत्र इंद्रिय से गृहित होना चाहिए ये कहना चाहते हैं पकड़ में आ रहा है तो कह रहे हैं यथा नेत्रादि भी इंद्रिय गृहअे जिस प्रकार से नेत्रादि इंद्रियों से वो गृहित होते हैं वो गुण तथा ज्ञानगुणोपि शरीरे गृह ज्ञानगुण भी शरीर को ग्रहण करने पर ग्रीत होना चाहिए तथे इंद्रिय न गृहता उसी इंद्रिय ग्रीत होना चाहिए जिस इंद्रिय से शरीर ग्रीत हो रहा है नच चृहेता या नच चृहते पर ऐसा ग्रीत होता नहीं है ज्ञानगुण। गुण तस्मा अहम सुखी दुखी इच्छा द्वेशी जाने ज्ञान विषय शरीराद अर्थंतर आत्मनो गुणोंस्ती सुतरा सिद्धम् तस्मा इसलिए अहम सुखी मैं सुखी हूँ दुखी हूँ करता हूँ द्वेष करता हूँ जानता हूँ ज्ञान विषय ये जो ज्ञानूपी विषय है शरीराद अर्थंतर शरीर से भिन्न आत्मनो गुण अस्ति ये आत्मा का गुण है ऐसा सुतराम सिद्धम ये सरलता से सिद्ध होता है एक पूरा होने दो शंकर मिश्रादी भी सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम शंकर बार बार कहेंगे जहां अवसर आता है छोड़ते नहीं है शंकर मिश्रादी भाष्यकारों ने इस सूत्र की व्याख्या ठीक प्रकार से नहीं की है सूत्रार्थ केवल शरीर के आधार पर केवल शरीर के आधार पर मैं यजदत्त हूं विष्णुमित्र हूँ मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं इत्यादि ज्ञान नहीं होता है इसलिए ज्ञान गुण इसलिए ज्ञान गुण इसलिए ज्ञान गुण शरीर का ना होकर आत्मा का गुण है ठीक है अब पूछिए जी हम्म हम्म तो उसी तो उसी है है है? से से ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान का का का हम्म। होता रूप नहीं शरीर का जैसे रूप शरीर का गुण है ना तो उस रूप गुण का ग्रहण हमको नेत्रेंद्र से हो रहा है ठीक है ना तो जो अहम ये जो ज्ञान हो रहा है अहम अस्मी उस अहम ज्ञान भी उसी नेत्रेंद्री से होना चाहिए तो कहा हो रहा है हा जी, जी? जी क्यों नहीं क्यों होना क्यों नहीं उसका तो है उसका विषय कौन नहीं तो तो नहीं ये ये जो जैसे शरीर का रूप शरीर का गुण है ठीक है ना तो शरीर का गुण है तो जैसे शरीर के गुण को नेत्र से हम ग्रहण करते हैं ऐसे ही ज्ञान गुण को भी ग्रहण करना चाहिए उसका विषय नहीं है ये किस हेतु से कह रहे हैं कैसे स्वभाव है क्योंकि जिस वस्तु के जो गुण होते हैं वो गुण जिस जिनसे आप ग्रहण करते हैं उन्हीं से बाकी गुण भी ग्रहण होते हैं यही नहीं नियम मैं रुण से रुण तो देना हम तो ऐसा नहीं कहते हैं तो क्योंकि वो उसका विषय नहीं है ना वो दूसरे दूसरी इंद्री का विषय है ऐसा ही ये भी तो किस इंद्री का विषय है नहीं, जो भी है ऐसा नहीं बोल सकते आपका कथन है ना देखिए आपका कथन है कि रूप गुण शरीर का है ऐसे ही ज्ञान गुण भी शरीर का ही है जान शरीर का है तो उसका भी तो इन इंद्रियों से इन जैसे इन पदार्थों के गुण इन इंद्रियों से ही तो होते हैं ना इन्हीं इंद्रियों से होना चाहिए ना इन इंद्रियों से क्यों नहीं हो रहा है इसका हेतु तो आपको अलग से देना होगा <laughs> केवल इसका विषय ना होने से ऐसे थोड़ा कहेंगे ह ज्ञान का ग्रहण नहीं हो रहा है अब उधर उधर जा रहे यानी जब मैं आपको देख रहा हूं तो आपका रूप का रूप ग्रहण हो रहा है नेत्र इंद्रिय से ग्रहण ज्ञान हो रहा है रूप, का। रूप रूप का बोध हो रहा है रूप का बोध अलग है ज्ञान का बोध अलग है इधर उधर मत जाओ भाई वो रूप रूप का पता लग रहा है रूप का बोध हो रहा है रूप का ज्ञान हो रहा है यानी रूप का पता लग रहा है ऐसे ज्ञान का भी पता लगना चाहिए उसी इंद्री से यह कहना चाह रहे हैं पकड़ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं आप जो कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं रूप का ज्ञान होता है ठीक है ना ठीक है रूप का ज्ञान किससे हो रहा है ना इंद्रिय रूप का ग्रहण करता है ज्ञान नहीं करता है याद रखना रूप का ग्रहण करता है हाँ याद रखना नेत्रेंद्र तो रूप को ही ग्रहण करता है बस उसका काम इतना है उस रूप से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान करने वाला आत्मा है वो अलग चीज है नेत्रेंद्री तो केवल रूप को ग्रहण कर लेता है बस इतना ऐसे रसन इंद्रिय रस को ग्रहण करता है ऐसा पकड़ में आके मतलब अगर सुख गुण शरीर का होता तो सदा उसको सुख होना चाहिए ना शरीर को क्यों नहीं हो रहा है जब उसका गुण है तो आत्मा में, में इसलिए नहीं होगा आत्मा में क्योंकि आत्मा के गुण दो प्रकार के हैं ठीक है ना आत्मा में दो प्रकार के गुण होते हैं हा नैमित्तिक गुण भी होते हैं स्वाभाविक गुण भी होते हैं हाजी नहीं नहीं ऐसा है हर पदार्थ अलग अलग प्रकार प्रत्येक पदार्थ एक जैसा थोड़ा होता है जिसके जो गुण हैं उसमें रहते हैं हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आत्मा का वो नित्य गुण है हम ये नहीं कह रहे हैं। मतलब मतलब वो आत्मा को अनुभूतियां होती हैं अनुभूति आत्मा को होती है इसलिए वो ज्ञान ज्ञान गुण आत्मा का है सुख सुख गुण आत्मा का है ऐसा हम कहना ही नहीं, नहीं चाह रहे हम ये कह रहे हैं सुख का ज्ञान आत्मा को होता है अहम सुखी अस्मि मैं सुख आन... सुख का अनुभव करता हूं ये जो ज्ञान हो रहा है ना वो सदा होता है आत्मा को वो कभी बदलता नहीं हो ज्ञान सुख का ज्ञान दुख का ज्ञान जो भी ज्ञान होता है वो सदा एक जैसा ही होता है वो बदलता नहीं है अनुभूति जो है वो बदलता नहीं आत्मा को हम ये नहीं कह रहे सुख आत्मा में रहता है हम नहीं कह रहे हम ये नहीं कह रहे दुख आत्मा में रहता है हम कहते हैं उस सुख का ज्ञान आत्मा को होता है उस दुख का ज्ञान आत्मा को होता है और वो ज्ञान सदा होता है वो कभी नहीं बदलता सुख का आ, दुख का अनुभव होता है ज्ञान होता है आत्मा को दुख नहीं होता है याद रखना दुख तो शरीर को हो रहा है आत्मा को तो उस दुख का ज्ञान होता है क्या बस यही है मतलब मतलब वो जो शरीर में दुख हो रहा है ना मान लीजिए यहां पीड़ा हो रही है पीड़ा जो दुख यानी जो परिवर्तन है जो पीड़ा है वो शरीर को हो रहा है उस पीड़ा का ज्ञान आत्मा करता है हा जी है। वो अनुभव तो आत्मा को हो रहा है ना अनुभव अलग चीज है दुख अलग चीज है याद रखना हाँ <laughs> देखिए पहले इस बात को समझ लीजिएगा सुख सुख अलग है सुख का ज्ञान अलग है दोनों को मिलाओ मत सुख सुख का ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें ना जैसे रूप रूप का ज्ञान ज्ञान तो आत्मा को हो रहा है जैसे रूप हो, रूप वाली वस्तु में ही रहता है पर उस रूप का ज्ञान आत्मा को होता है इससे आप ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि वो रूप आत्मा में जाता है ऐसा नहीं है ऐसे ही दुख तो शरीर में हो रहा है लेकिन उस दुख का ज्ञान आत्मा को हो रहा है ऐसा तो अनुभूति तो सब कुछ सारा खेल अनुभूति के ऊपर है जी। तो तो हाँ तो ठीक है तो उस उस उस दर्द का ज्ञान तो आत्मा को हो रहा है ना देखो यहाँ दुख हो रहा है ऐसा उसका जो ज्ञान है ना वो आत्मा को हो रहा है और ऐसा ज्ञान नहीं चाहता है दुख का ज्ञान नहीं चाहता वो सुख का ज्ञान चाहता है बस ये ये ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ना उस दिन बहुत अच्छा आपको मतलब दुख होगा ही नहीं, नहीं कि दुख का तो है हाँ दुख हाँ बिल्कुल यही है तो हम मना कब कर रहे हैं अनुभूति आत्मा को ही होती है आत्मा को होने वाली अनुभूति अलग चीज है और दुख अलग चीज है दुख तो दुख के जगह पर रहता है सुख सुख के जगह पर रहता है आजी? हाँ जी दिया। दिया। तो जैसे झगड़ा चला था हाँ जी हाँ जी सुख दुख क्या फैसला हाँ अलग है दोनों अलग है शोकडुका वो आत्मा में रहता है वो आत्मा को होता है नहीं नहीं नहीं सुख दुख है ही नहीं ऐसा कैसे होगा सुख दुख तो है सुख और दुख अपनी जगह पे है हाँ जी हाँ तो वो चलते हैं मतलब सुख और दुख का अनुभव करना अलग चीज है और सुख का होना अलग चीज है ठीक है ना लोग ये मानते हैं सुख और दुख जो गुण है ये आत्मा में रहते हैं ऐसा वो मानते हैं हाँ और हम लोग क्या मान रहे हैं हाँ जी नहीं वह तो गुणों के रूप में दिया है आत्मनो गुना तो वो नैमितिक और स्वाभाविक का झगड़ा है और कुछ नहीं है आ, वो अलग विषय हो जाएगा उसको छोड़ दीजिएगा पर दुख तो वहीं पर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं दर्द तो वहीं पर होगा शरीर में पर उस दर्द का अनुभव आत्मा करता है ज्ञान उसका आत्मा यानी दुख का जो ज्ञान है वो आत्मा को होता है बस यही हम कहना चाह रहे हैं जी जी दुख एक गुण है ना दुख एक गुण है जैसे रूप एक गुण है रूप कहा रहता है शरीर में रहता है ना तो ये ये सुख और दुख की बात वो तो सिर्फ हाँ ठीक हाँ सुख और दुख वो दुखक ठीक है उसमें क्या दिक्कत है कौन सा प्रमाण शब्द प्रमाण है आप पढ़ो सांख्य दर्शन पढ़ो और मनुस्मृति पढ़ो अब मेरे को याद नहीं है ये कैसे बताऊंगा यहाँ पर है तुरंत कैसे बता पाऊंगा हाजी तो आपको मतलब पता नहीं है कि सुख दुख कहां रहते हैं सुख दुख कहां रहते हैं ये अभी पता नहीं है आप लोगों को हाँ जी अच्छा आत्मा तो में रहती है अच्छा ठीक है अच्छा ईश्वर में सुख रहता ये पता है ईश्वर में सुख गुण है ये तो सिद्ध है ना तो ऐसे प्रकृति में भी सुख गुण है किसका कि प्रकृति में सुख नहीं है भाई मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ जैसे ईश्वर में सुख रहता है ऐसे ही प्रकृति में भी सुख रहता है ये बोल रहा हूँ आ तो प्रमाण मिल जाएगा ना प्रमाण देंगे तो ये भाई येतु के तौर पर नहीं बोला उदाहरण के तौर पर बोला उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं हाँ तो बता देंगे ना बहुत बहुत उदाहरण है बहुत प्रमाण है मैंने महसूस नहीं करना चाहिए थोड़ा तो बोला है मैंने ये बोला है कि शरीर दुख आत्मा में प्रवेश नहीं करता है सुख भी आत्मा में प्रवेश नहीं करता जहां सुख है वहीं रहेगा जहां दुख है वहीं रहेगा केवल उसको देख करके अनुभवम करते हैं बस ये पता जब लग जाएगा तो हम दुखी नहीं होंगे ये बोल रहा था दुखी नहीं होंगे तो मतलब परेशान नहीं होंगे ये इसका मतलब है शोक नहीं करेंगे ये इसका मतलब है यह मैंने कहा था स्पष्ट हो गई आप क्या कहना चाह रहे हैं तो मैं कि आपको रहे है। तो नहीं आपको क्या निश्चय नहीं हो पा रहा है तो मैं ऐसा प्रमाण हाँ जी हाँ जी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हाँ तो सत्यार्थ प्रकाश में बहुत मिलेंगे प्रकृति में सुख है हाँ जी मतलब नहीं सुख भी, भी है, है।, तो है। गौन प्रयोग क्यों है प्रमाण को गौन प्रयोग बता रहे हैं। ठीक है अब मिल जाएगा साधन तो बता दूंगा तो नहीं नहीं साधन नहीं साधनों में साधनों के साथ सुख भी है ना सुख दुख सत्वगुण का सुख है रजोगुण का दुख है और तमोगुण का मोह है हा जी तो वो एक अलग चीज है हा इसको यहीं पर विराम देते हैं समय बहुत हो रहा है हाँ जी क्या प्रश्न है हाँ बोलो कौन सा प्रश्न है हाँ वो पंक्ति तो फिर कल ही पूछ लेना हाँ क्या पूछना है जी जी आदय से और क्या रस गंध स्पर्श ये सारे गुण हाजी नहीं जो जो ग्रहण हो सकते हो सारे ग्रहण कर लो उसमें क्या आपत्ति है भार भी ग्रहण कर लो परिमाण भी ग्रहण कर लो कोई आपत्ति नहीं हाँ जी नहीं परिमाण का मतलब वो माप नहीं बता रहा हूँ परिमाण का मतलब है लंबाई चौड़ाई उसका नहीं वो नहीं करता है अच्छा ठीक ठीक है तो उन्हीं गुणों को ले लीजिएगा ना जो ले सकते हैं रूप रस गंध स्पर्श यहां तक ले लीजिएगा देखिए देखिए ऐसा है जो लागू होगा वही तो लेंगे ना सारे गुण थोड़ा लेना है आपको और आदि शब्द से और भी है तो जो हो सकते है वो ले लो ठीक है ना और और दूसरी बात है परिमाण भी अगर आपको लेना है तो मान लीजिए एक व्यक्ति का जितना विकास ना था वो हो गया अब वो स्थिर रहता है अच्छा ठीक है तो फिर उतने गुण लीजिएगा ना जितने गुण लागू हो सकते बात सीधी सी बात है सारे गुणों को लेना कोई जरूरी नहीं है तो नहीं होता, अच्छा जाता है, एक हाँ <laughs> <होता> <laughs> <laughs> गंद, को की प्रॉब्लम उसकी भी बॉडी बदल जाती है और शब्द शब्द आवाज़ यानी आप, आप बहुत बहुत दूर तक गए मैं कल समाधान कर लूंगा इसका ऐसा नहीं बदलना है वो बदलाव बदलाव नहीं मैंने बोला था ना आपको कोई व्यक्ति गोरा है तो वो गोरा रहता वो बदलता नहीं है बदलने का मतलब है गोरापन अट करके कालापन आ जाए तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं हा जी मैं उनको कह रहा हूँ जो रूप यहाँ पर दिया है जो रस दिया है जो गंध दिया है उसकी बात कर रहा हूं अब जो नहीं है जो बदल सकते हैं या जो भी है उनकी बात क्यों ले रहे हैं आप जो लागू होंगे वो तो वो तो आप छोड़ रहे हैं ना यहाँ आदि से सारे लिया जा रहा है ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है पहले बात को सुनिएगा मैंने शुरू में ये बोला है वाक्य जो गुण लागू होंगे वो लेना है सारे गुण नहीं और ना यहाँ आदि शब्द से सारे गुणों को ग्रहण करने का कोई कथन किया है इसने भाई वो ही लेंगे ना प्रसंग के अनुसार सारे थोड़ा आपको लेना है प्रसंग के अनुसार ही लेना चाहिए ना प्रसंग को छोड़कर के क्यों ले सकते आप ठीक है और जो बात कही जा रही है जिस अर्थ में कही जा रही है उस अर्थ में सोचो ना आप जो अर्थ नहीं कही जा रही उस अर्थ में आप सोच करके इसको और आप अपने लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हो भाई सामने वाले को तो यही तो उत्तर आपको देना होगा ना जो प्रसंग है उसके अनुसार ही आपको बताना होगा ना हम वही तो बता रहे हैं भाई रूप नहीं बदलता का मतलब है अब गोरा है तो गोरा ही रहेंगे बदल नहीं सकता काला नहीं होता है होता तो बताइए आप कह रहे हैं नहीं जी थोड़ा सा बदलता है देखे तो वो नहीं बदलता है आप कितना पेर एंड लवली लगाइएगा वो वो अफ्रीकन जो है काला है तो काला ही रहता है वो गोरा कभी नहीं बनता है उससे आप क्या कहना चाहते हैं मतलब मतलब वो जो बदलना बदल चाहता है ना वो किन्हीं कारणों से बदल रहा है ना आपको ऐसे कारण प्रस्तुत किया है सामान्य रूप से जिस स्थिति में शरीर को रहना चाहिए उसी स्थिति में रखते हुए देखिएगा ना आप कारण विशेष लाकर के आप उसको बदल बदलाव दिखा रहे हैं उससे कोई आपकी बात सिद्ध नहीं हो रही उससे तो हमारी बात सिद्ध होगी हो यहाँ सामान्य स्थिति में रख करके देखिएगा शरीर में कोई आप अतिरिक्त कारण मत लाइएगा जिनको लाकर के उसको आप बदल करके दिखा रहे हैं मुंह तो सभी बदलेंगे मकान भी टूट जाएंगे अब मकान टूटता है मकान बना हुआ नहीं है ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं जो बात कही जा रही है उस बात को देखिए ना एक सामान्य स्थिति में आदमी गो है तो गोरा ही रहेगा ऐसे थोड़ा कि वो कल को काला बन जाए पर यहाँ तो आग सुखी है तो कल दुखी हो रहा है आज कल तो बहुत दूर की बातें, है दो क्षणों में ही वो दुखी हो जाता है ऐसा बदलाव थोड़ा होता है गोरेपन का इस बात पर ध्यान दीजिएगा कोई कहे सात वर्षों में तो तो शरीर पूरा बदल जाता है बदलेगा मानते हैं लेकिन उसका गोर वर्ण नहीं बदलता है। वो गोरा ही रहता है वो कभी सात वर्ष के बाद काला नहीं होता है हाजी हाँ तो तो तो वो व्यविचार हो ही नहीं रहे ना बदलावों का मतलब यह है कि जैसे सुख की जगह पे दुख आ रहा है ऐसे ही गोर वर्ण की जगह काला वर्ण आ गया तब बदलाव माना जाएगा ऐसा बदलाव तो होता ही नहीं है हाँ जी दुख दुख हां जी हाँ जी ठीक है ओंकार ओ। को प्रणाम